नमः टाक्षरणा अहमस्म बोलो अहमस्में सदा महामी अस्मि सदा भामि कदाचि ना ब्रह्मेवाह सत सिद्धम सच्चिदी अहंकारादी साक्षी अहंकरादि साक्षी अस्मि अस्मि अस्मिकाथ क्या सदृपो भवामी मे सदृप होता हूँ सदृप अषधा तो सब मैं सद्रुप हूं सद्रुप क्यों है क्योंकि मेरे में मेरी सत्ता है सत्ता है क्या है सत्ता आ, मेरी सत्ता में देता हूं किसको देता हूं आत्मनि अध्यस्त अहंकारादे सत्ता प्रदत्थ अपने में अहंकारादे आरोपित है है नहीं वास्तव भ्रांति से दिखता है अध्यस्त है आरोपित तो है आरोपित तो क्या है अहंकार आदि अहंकार बुद्धि मन इंद्रिय प्राण शरीर ये सब आरोपित तो है आत्मा में जो आरोपित तो वस्तु है उसकी सत्ता है नहीं राज्य में सर पर दिखता है उसकी सत्ता भ्रांति काल में है भ्रांति का काल में भी सत्ता नहीं भ्रांति के पहले भ्रांति के बाद राज्य में सर्प तीनों काल में नहीं है नही पर भी भ्रांति काल में दिखता है सर्प अस्थि सत्ता दिखती है वो सत्ता है अध्यक्ष रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है रज्जु की सत्ता है राज्य है उसमें में सत्ता वो सत्ता सर्प में दिखती है इसी प्रकार आत्मा की जो सत्ता है सद्रुपता वही अहंकार आदि में दिखती है तो अहंकार आदि में सत्ता नहीं होने पर भी उनको सत्ता देने वाला मैं हूं सत्ताप्रद सत्ता देने वाला सत्ता सत्ताप्रद होने से यदि हमें में सत्ता नहीं हो दूसरे को कैसा देंगे जिसके पास रुपया नहीं दूसरे को कैसे रूपया देगा अपने पास भोजन है तो दूसरे को देंगे अपनी भूखा है कुछ नहीं तो दूसरे को कैसे देंगे सत्ता अहंकार आदि को देने वाले में सत्ता होनी चाहिए नहीं सत्ता प्रदत्वा सत्ताप्रद होने से मैं सदरूप हूँ मेरे में सत्ता है तो मैं सद्रुप हूँ अहम अस्मी सदा भामी सदा भामी का तो सदा का क्या अर्थ है अवस्था तेपी तीन अवस्था है जागृत सपना सुश्रुपति तीनों अवस्था में भामी अवस्था तरह भी भामी भा दी तो प्रकाशवाना हूँ प्रकाशित तो होता प्रकाश हूँ जैसे घट दिखता है प्रकाश तो, प्रकाशवान है मैं अहम भा, भामी मैं हमेशा ही प्रकाश वाला हूँ कभी अप्रकाश नहीं जागृत काल में मैं कैसा रहता हूँ देह इंद्रिया आदि साक्षी तैयार देह इंद्रिय के साक्षी रूप से आम भामी प्रकाशमान हूं सप्ने में भी मैं प्रकाशमान हूं सप्न में प्रकाशमान प्रकाश किस रूप से अंतकर्ण वासना प्रपंच साक्षी था जागृत काल में आपका देह इंद्रिया आदि रहता है उसको जानता कौन है स्वयं साक्षी स्वयं देह इंद्रिया आदि का साक्षी रूप से स्वप्न में अंतकर्ण वासना अंतकरण उसमें होती वासना जागृत काल में जैसे अनुभव होता है जैसे दर्शन श्रवण होता है उसके अनुसार संस्कार वासना अंतकरण में रहती है उसे वासना से प्रपंच सपने में बनता है वासनामय प्रपंच वास्तव तो नहीं है वासना के कारण प्रपंच दिखता है स्वप्न में स्वन प्रपंच प्रातिभाषिक व्यावहारिक व्यवहार में जो दिखता है इसको कहते हैं व्यावहारिका और सपन प्रपंच रज सर्प इसको व्यावहारिक नहीं कहते ये प्रातिभाषिका जो प्रातिभाषिक पदार्थ है वो प्रतितिकाल में केवल दिखते हैं आगे नहीं ब्रह्म ज्ञान नहीं होने पर भी प्रातिभाषिक पदार्थ का नाश हो जाता है उसकी निवृत्ति हो जाती है ब्रह्म ज्ञान नहीं हो तो रज सर्प की निवृत्ति होगी सपन प्रपंच की निवृत्ति होगी ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म ज्ञान के बिना भी सप्न प्रपंच की निवृत्ति होती है इसलिए प्रातिभाषिक जो जागृत प्रपंच है इसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से होगी है ब्रह्म ज्ञान से होगी ब्रह्म ज्ञान के बिना इसलिए ये प्रातिभाषिक नहीं ये व्यावहारिक है जिसके निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ही होती है वह व्यावहारिक और जिसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना हो जाए वो प्रातिभासिक है। सपन प्रपंच प्रातिभासिक है, रजू सर्प प्रातिभासिक है, सपन प्रपंच के द्रष्टा साक्षी रूप से भी अहम भामी मैं प्रकाशमान हूं प्रकाशमान हूँ तो दिखता हूँ प्रकाशमान क्या घट प्रकाश दिखता है तो आप अपने आप को देखते हो जागृत काल में प्रकाशमान है कहने रूपे ना देहेंद्रिया का साक्षी रूप से यदि स्वयं नहीं रहे तो दे का साखी कैसे होगा स्वयं देहेंद्र को जानने वाला नहीं रह करके जानने वाला होगा नहीं कोई पूछेगा जानते हो कहने में नहीं, नहीं था था तो जानेंगे नहीं तो जागृत काल में आप नहीं रहोगे तो जागृत काल प्रपंच का साखी कैसे होगा सपन दृष्टा आप हो सपन काले आप रहते हैं ना नहीं सपन साक्षी रूप से वासना प्रपंच साक्षी साक्षीतया आगे क्या कहना नहीं साक्षी आगे क्या कहेंगे भामी अहम देह देहे साक्षी साक्षीतया भामी जागृती सपने अंतकरण वासना प्रपंच साक्षी तया भामी विज्ञान साक्षी साक्षितया च प्रकाशे भामी क्या तो प्रकाशे सुसूत सुष्ट। सुश्रुति अवस्था में सुश्रुति में अज्ञान रहता है हैं? अज्ञान में नहीं रहेगा तो फिर आगे जगेगा ही नहीं अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो फिर आगे जगेगा कैसे अज्ञान है कारण अज्ञान जागृत स्वप्न स्थूल सुक्ष्म प्रपंच है जागृत है स्थूल स्वप्न में सूक्ष्म और सुश्रुति में कारण है अंतकरण आदि सब अज्ञान में लीन हो जाते हैं कर्म रहता है अंतकरण सब लीन होते हैं फिर जगता है सुरस्वती काल में अज्ञान रहता है न किंचित अभी दिशा कुछ नहीं पता चला सबका अज्ञान रहता है अज्ञान का भी साक्षी हो करके मैं अहम प्रकाश है भाविकाथ सुस्व अवस्था में मैं प्रकाशमान हूँ जागृत काल में सपन सुश्रुति तीनों अवस्था में सदा भामी भामी क्या था प्रकाश प्रकाशवान हूं आगे कदाचित न हम अप्रिय कदाचित क्या तो कदाचित कभी भी कभी भी मतलब दुखादि अनुभव काल की दुख अनुभव काले में भी अहम न अप्रिय भामी दुख अनुभव काले में दुख अप्रिय होता है अप्रिय होता है दुख तो अप्रिय किन् स्वयं प्रिय स्वयं प्रिय होने से अप्रिय होता है नहीं तो दुख क्यों अप्रिय होगा शत्रु दुख अप्रिय होता है त्राँ अनिस्टा, अनिस्टा नहीं होता है दुखादि अनुभव काले भी अहम निय भवामि, अप्रिय न भवामि, न अनिष्ट भवामि, प्रिय होता इष्ट अप्रियकार थी होता हूं किन्तु सदा प्रिय भवामी न कदाचित न हम अप्रियवा अप्रियवा का प्रिय एव भा में हमेशा ही प्रिय होता हूं दुख, दुख में द्वेष होता है दुख में द्वेष क्यों होता है दुखा दो देश आत्मा स्नेह निमित्व आत्मा में स्नेह होने से ही दुख में द्वेष होता है आज जहां स्नेह नहीं होगा उसमें दुख हो तो देश होगा स्नेह शत्रु में नहीं शत्रु में दुख होगा तो देश होता है शत्रु दुखादो देशस्य द्वेश आदर्शनाथ शत्रु के दुख में द्वेश नहीं होता है दुखादो दु आदि से क्या लेंगे सुख हाँ सुख साधन सुख साधन दुख साधन हाँ शत्रु दुख में और दुख के साधन में द्वेश आदर्शनाथ सुख नहीं लेना दुख दुख साधन में द्वेश नहीं होता है दुखा, दुखा, ये क्यों दिया है तू? शत्रु दुखादि में द्वेष से आदर्शनाथ पंचमत हेतु ये क्यों दिया है दुखादि में द्वेश होता है आत्मा में स्नेह के कारण आत्मा में स्नेह है कभी भी मैं अप्रिय नहीं हूं सदा ही प्रिय हूं दुख काल में भी मैं प्रिय हूं दुख में जो द्वेष होता है किसके कारण आत्मा में, आत्मा में स्नेह के कारण आत्मा में स्नेह के कारण दुख में द्वेश होता है उसके लिए प्रमाण कि शत्रु दुख में तो देश नहीं होता है अपने दुख में देश क्यों होता है? आत्मा में स्नेह होने के कारण इसलिए आत्मा प्रिय है <coughs> दुख प्रिय है या सुख प्रिय है सुख प्रिय है सुख साधन प्रिय है सुख साधन किस लिए प्रिय होता है भोजन प्रिय है वस्त्र प्रिय है किसी लिये प्रिय है सुख के लिए सुख साधन है सब आप भोजन चाहते हो ना भोजन चाहते है सुख साधन चाहते है किसी सुख के लिए सुख चाहते ना नहीं सुख कोई चाहता है नहीं चाहते कोई सब चुप बैठे जैसे समझ नहीं आता सुख चाहते कोई क्यों चाहते सुख सुख क्यों चाहते इसका उत्तर नहीं है सुख साधन चाहते सुख के, के लिए भोजन की इच्छा सुख इच्छा के कारण सुख के लिए भोजन गृह वस्त्र आदि हम चाहते हैं सुख की इच्छा है से अन्य सुख की इच्छा होती है सुख इच्छा के अधीन है सुख की इच्छा सुख की इच्छा किसके अधीन होगी सुख की इच्छा के अधीन है सुख इच्छा किसकी इच्छा के अधीन है किसी की इच्छा के अधीन नहीं है इसे न्याय में लक्षण करते हैं। इतरे इच्छा अन इच्छा विषयत्म सुख की इच्छा अन्य इच्छा के अधीन नहीं है सुख तो इच्छा सब करते है किसलिए सुख इच्छा करते स्वाभाविक है सुख चाहते उसका कोई अन्य इच्छा के कारण सुख चाहते सुख क्या के भोजन चाहते मकान चाहते वस्त्र चाहते सुख के लिए सुख चाहते किस लिए अन्य के लिए नहीं भोजन के लिए सुख चाहते भोजन के लिए कुछ को चाहता है या मकान के लिए सुख चाहता है सुख के लिए भोजन सुख साधन चाहते सुख की इच्छा अन्य इच्छा के अधीन नहीं है सुख भी प्रिय है सुख साधन भी प्रिय है सुख प्रिय है न नहीं सुख साधन भी प्रिय है सुख होता है प्रिय स्वभावता प्रिय सबको अनुकूल वेदने सुखम अन्यत्र जो प्रेम है विषय में सुख साधन में प्रेम किस लिए आत्मा के अधीन आत्मा के लिए तत्प्रेम अन्यत्र आत्मार्थम भोजन आदि मकान आदि में प्रेम क्यों अपना सुख साधन होने से अपने में जो प्रेम है किसके लिए भोजन के लिए मकान के लिए नन्याथम आत्मनी आत्मा में जो प्रेम है वो अन्य के लिए है अन्य में जो प्रेम है वो आत्मा के लिए है महेंद्र का है इधर बैठे आगे जागा चिप कर क्यों आत्मा में प्रेम होने से ही अन्यत्र प्रेम अन्यत्र जो प्रेम तत्प्रेम प्रेम तत्प्रेमा अन्यत्र आत्मा अर्थम आत्मा में प्रेम किसके लिए अन्य के लिए, लिए? नहीं इसलिए क्या हुआ आत्मा में जो प्रेम है अन्य प्रेम के अधीन नहीं ये निरुपाधिक स्वाभाविक प्रेम है अन्यत्र प्रेम है आत्मा के लिए मकान में भोजन में प्रेम है ना नहीं है अपना भोजन सुख साधन होने से प्रेम है किंतु आत्मा में जो प्रेम है अन्य प्रेम के लिए न अन्यत्र अन्य के लिए नहीं है इसलिए आत्मा में जो स्नेह है वो सबसे अधिक स्नेह है सुख में प्रेम है सुख साधन में जितने प्रेम है सुख में उसे अधिक सुख के लिए ही अनेक इच्छा आत्मा के लिए अन्य की इसलिए आत्मा में जो है, निरत्य से है। प्रेम है निरत प्रेम है उससे बढ़कर के प्रेम और किसी में नहीं है जितने सुख सब इष्ट है जितने सुख इष्ट है आत्मा इष्ट होने के कारण सबसे अधिक इष्ट है इसलिए आत्मा परमानंद रूप है सुख सब इष्ट है न नहीं सुख चाहते हम हाँ uh, आत्मा में अधिक प्रेम है सबसे सुख प्रेम है सुख भी तारतम्य होता है कम सुख अधिक सुख आदि किंतु आत्मा में सबसे अधिक प्रेम है इसे सबसे अधिक सुख रूप आत्मा है अतः तत् परमते है परमानंदता आत्मा न पंचदेश में आया तथा परम प्रीति विषय आत्मा क्या हो गया परम प्रीति विषय केवल प्रीति विषय नहीं प्रीति विषय तो भोजन आदि भी है आत्मा परम परम का क्या थे निरतिशय उससे बढ़कर करके कोई नहीं सबसे अधिक प्रीति आत्मा में परम प्रीति विषय होने से आनंद रूप कह अहम मैं आनंद रूप हूँ सद्रूप है ना आनंद रूपय है अहम अहम सद्रूप भवामी और चिद रूप भवामी आनंद रूपो भी भवामी सत चित आनंद तो ब्रह्म का लक्षण है ब्रह्म का क्या लक्षण सचिद लक्षण जो ब्रह्म का लक्षण वही घटिका आत्मा में इसलिए क्या सिद्ध होगा ब्रह्म एवं अहम अतः सिद्ध अतः इस कारण से मैं ब्रह्म ही सिद्ध हो गया हो गया ठीक है मैं अतः का अर्थ करते यस्मात् कालत्रेपि अबाध्य मानता सदरूप किसको कहेंगे तीनों काल में रहे कभी उसका अभाव नहीं हो बाधा नहीं हो वो था सदरूप है कभी रहे कभी नहीं रहे उसको सदरूप कहेंगे तीनों काल में जो रहेगा उसको सदरूप कहेंगे काल त्रेपी तीनों काल में रहे रज में सर्प तीनों काल में है नहीं तीनों काल में भ्रांति काल में है भ्रांति के पहले रजु में सर्प नहीं रजु का ज्ञान होने के बाद नहीं तो तीनों काल में रहता ना नहीं नहीं इसलिए सर्प सदरूप नहीं है तीनों काल में रहने से सद्रूप है आत्मा सद्रूप है क्योंकि कालत्रेपी अबाध्य मानता तो बाधित नहीं होने से सद्रूप है अब आत्मा चिद्रूप भी है क्योंकि प्रकाश मानव हमेशा ही प्रकाश सदा भामी अहम अस्म सदा भामी हमेशा ही प्रकाशमान रूप है इसलिए चिद्रूप भी हूँ सदा प्रकाशमान होने से चिद्रूप और अभी अभिया परम प्रीति विषय आनंद रूप से आनंद रूप क्यों परम प्रीति विषय होने से प्रीति का विषय प्रेम का विषय तो हे खाली प्रेम नहीं निरत से अत्यधिक प्रेम का विषय होने से आनंद रूप भी तस्मा दिस अत अतः श्लोक में अतः ब्रह्म एवं अहम सिद्धम तस्माद अहम ब्रह्म कैसा है सच्चिदानंद लक्षण सचिद आनंद रूपम ब्रह्म इत सिद्धम सचिदानंद रूप ब्रह्म ये निश्चित हो गया सिद्ध हो गया अत्र इदम अनुमानं विवक्षित ये श्लोक में जो कहा गया इसमें अनुमान भी है अत्र इस श्लोक में अनुमान ये विवक्षित है प्रत्यगात्मा ब्रह्मणु न विद्यते सच्चिदानंद रूपत्वात ब्रह्मवत अनुमान करने के लिए जैसे पर्वतो व इसको कहते प्रतिज्ञा क्या बोलेंगे प्रतिज्ञा पर्वतो व निमान पक्ष क्या होता है पर्वत साध्य वन्नी आगे धूमवत्वात हेतु हे पंचम अंत होता है धूम वाला होने से आगे कहेंगे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बनि यथा महानसम जहां जहाँ धूमे वहां बनिय रसोई घर इसी प्रकार यहाँ प्रत्येगात्मा ब्रह्मणों न विद्यते थे पक्ष क्या है प्रत्येगात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है ब्रह्म भिन्न नहीं तो ब्रह्मा विन्नम प्रत्येगात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है ब्रह्मा भिन्न साध्य हो जाएगा ब्रह्म से अभिन्न है प्रत्येगात्मा ब्रह्म से अभिन्न है साध्य हो जाएगा ब्रह्मा भिन्न क्यों है हेतु क्या है सच्चिदानंद रूपत्वा दृष्टान्त है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्म से भिन्न है या नहीं ब्रह्म ब्रह्म से भिन्न नहीं क्योंकि सचिदानंद रूप है जिस प्रकार ब्रह्म ब्रह्म से भिन्न नहीं है क्योंकि सचिदानंद रूप है इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा भी सचिदानंद रूप होने से ब्रह्म से भिन्न नहीं है कौन प्रत्येक आत्मा आत्मा आत्मा सच्चिदानंद रूप होने से ब्रह्म से भिन्न नहीं है कौन प्रत्येक आत्मा देखो प्रत्येक आत्मा पक्ष क्या इसमें हेतु तो क्या है सच्चिदानंद रूपत्तम अनुमान करेंगे हृदय धूम अवत्वात ठीक है ना नहीं ह्रदय में से धूम निकलता ना नहीं जो से में निकलता है बोलो धूम निकलता है ना बोलो। नहीं बोलो तो धूम नहीं रहेगा तो पक्ष में हेतु नहीं रहेगा इसको कहते असिद्धि असिद्धि क्या है पक्षे हेतु भाव पर्वत को पक्ष करके धूम को देखकर कर तो बनी अनुमान करते हृदय को कोई पक्ष बनाएगा कहते हृदो बनीमान धूम अवत्वाद नहीं जानने वाला डर जाएगा <laughs> किंतु इसमें क्या दोष है असिदि पक्ष हेत्वाभाव स्वरूप असिद्धि ह्रद में धूम नहीं है यहां भी जो हेतु दिया ना सच्चिदानंद रूपत्व पक्ष क्या है प्रत्येक आत्मा में हेतु नहीं रहेगा तो क्या दोष होगा असिदी दोष हो जाएगी असिधि दोष नहीं पुकाते कहते न सर हेतु रसी हेतु असिध नहीं है असिद्ध नहीं है तु सिद्ध है क्योंकि प्रत्येगात्मा आत्मा आनंद रूप ये सिद्ध हो गया है कहा सिद्ध हो गया अहम सदाभामि, सदा भामी बोला अहम अस्मी इसी श्लोक में सिद्ध हो गया इसलिए हेतु सिद्ध नहीं है अहमअस्म इत्यादि तस्य तेतु तो हो सब चिद आनंद रूपत्व प्रत्येगात्मा में साधन किया गया इसलिए ननु अनुमानस्य एक अनुमान करते है अनुमान कैसे करते वन्नी अनुष्ण पक्ष बना बन्नी को बन्नी बड़े शीत है अनुष्ण है क्यों है द्रव्यवाद द्रव्य दृष्टांत क्या होगा यथा जल गंगा जी में जल देखो कितने ठंडा है कोई अनुमान करता वन्नी है वन्य भी और ठंडा है क्योंकि द्रव्य जैसे जल वनुस्ना आगे द्रव्य जलवत दृष्टान क्या है जल उसमें द्रव्य तो रहेगा जल में द्रव्य तो है ठंडा है वन्नी में द्रव्य तो है इसे ठंडा होना चाहिए व्यक्ति कहते अनुमान तो ठीक है प्रत्यक्ष बन्नी को स्पर्श करो पकड़ो देखो ठंडा है या नहीं ठंडा लगे ना नहीं ठंडा नहीं लगे गर्मी के समय <laughs> गर्मी से ठंडा लगेगा ना है या ठंडी के समय गर्मी प्रत्यक्ष होता वन्नी गर्म है वनी गर्म ही प्रत्यक्ष जब ग्रहण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित तो हो जाता है जो अनुमान करना कोई करता है ना वनी अनुवार स्पार्शन प्रत्यक्ष के द्वारा वन ही का स्पर्श करते हैं गर्म लगता है तो अनु सुनोगा अनुमान वाक्य कुछ भी करे जब प्रत्यक्ष दिखता है अनुमान का जो साध्य वो नहीं है ऐसा अनुमान नहीं हो सकता है अनुमान कोई वाक्य कुछ भी प्रयोग करे प्रत्यक्ष वन ही गर्म है अब कोई वाक्य प्रयोग करेगा तो आपको निच्च हो जाएगा वन ठंडा है अनुमान कोई बड़े न्याय पढ़कर के आगे अनुमान कर बताएगा तो आपको लग जाएगा बनी ठंडा है गर्म लगता है कौन मानेगा इसी प्रकार यहाँ आप अनुमान कर तो आत्मा ब्रह्म से अभिनय क्या अनुमान क्या प्रत्येक से अभिनय किन्तु तो प्रत्यक्ष हमको क्या लगता है ना हम ईश्वर सब को प्रत्यक्ष है ना नहीं किस को मान है मैं ईश्वर करके सब कहते है नाहम ईश्वर मैं नहीं हूँ देखो नुमान से नाहम ईश्वर प्रत्यक्ष विरुद्ध अहम ईश्वर हो न ऐसा निश्चय है न नहीं या कोई अंदर सोता है मैं ईश्वर हूँ अहम ब्रह्मास्मि कहते कि न ईश्वर नहीं हो ब्रह्म कहने पर भी वही अर्थ है ना हम ईश्वर प्रत्यक्ष का विरोध हो जाएगा अनुमान जो कर तो आपको तो प्रत्येक आत्मा से ब्रह्म अभिन्तु मैं ब्रह्म नहीं हूँ ब्रह्म तो जगत तो उत्पत्ति स्थिति कारण बहुत व्यापक तो मैं तो परिचय न हम ब्रह्मा ना हम ईश्वर कहो ना हम ब्रह्म को ये प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष क्या विरुद्ध होने से हनुमान ठीक नहीं है ये शंका है सिद्धांत कहता नहीं आत्मा ब्रह्म नहीं है ऐसे प्रत्यक्ष होता है तुम जो कहते हो वो ठीक नहीं है आत्मा अब्रह्म है आत्मा ब्रह्म नहीं है ऐसे प्रत्यक्ष होता है नहीं मैं ब्रह्म नहीं हूं मैं ईश्वर नहीं हूँ ऐसे प्रत्यक्ष होता है किस इंद्र से या भी ये विचार करते हैं न तावत आत्मो अब्रम्हत्व बाह्य प्रत्यक्ष विरुद्ध आत्मा अब्रम्ह है ब्रह्म बिन्न है ऐसे बाह्य प्रत्यक्ष चकुरादि इंद्र के द्वारा होता है आत्मा ब्रह्म नहीं है ऐसा बाह्य प्रत्यक्ष होता है आत्मा अब्रह्मत्व तो है ना ब्रह्मत्व क्या है ना पहले अपग्रह नहीं था आत्मनो ब्रह्मते बाह्य प्रत्यक्ष विरुद्ध ये ऐसा दो प्रकार पाठ समझ लो आत्मा अनुमान के द्वारा ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा आत्मा यदि ब्रह्म मानेगे अनुमान के द्वारा तो बाह्य प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं है बाह्य प्रत्यक्ष विरोध क्यों नहीं होगा आगे हेतु तो बताएंगे आत्मा ब्रह्म है इसमें बाह्य प्रत्यक्ष विरोध नहीं है और अब कहेंगे तो आत्मा है, इस प्रकार बाह्य प्रत्यक्ष होता है? इसका विरोध होगा अनुमान के साथ ऐसा नहीं आत्मा नम्मात्व विशेष सप्तमी आत्मा अब्रम्ह है इस विषयक बाह्य प्रत्यक्ष से अनुमान का विरोध नहीं होगा अरे समझ में अब्रह्म तो कहेंगे तो आत्मा अब्रम्ह है इस विषय का बाह्य प्रत्यक्ष सप्तमी विषय सप्तमी आत्मा अब्रम्ह है इस विषय का बाह्य प्रत्यक्ष का अनुमान विरोध होगा अनुमान के साथ ऐसा नहीं क्योंकि बाह्य प्रत्यक्ष होता ही नहीं आत्मा का बाह्य प्रत्यक्ष होता है आत्मा निरूपाद्य भाव है ना बाह्य से तत्तरा प्रभु आत्मा में रूप है या रूप हो तो चक्षुर से ग्रहण होगा स्पर्श तो हो आत्मा ना, से तत्र से से से तत्र आत्मा तो से ग्रहण होगा आत्मनिरूप आदि अभाव है न बाह्य से तत्व प्रवृत्त है बाह्य से प्रमाणु से चक्ष प्रमाणु से तत्मा में प्रवृत्त नहीं होता है तो मनुष्य प्रत्यक्ष होगा नी मानस्य प्रत्यक्ष विरुद्ध ये कहते तनाया तो नया के लोग आत्मा का प्रत्यक्ष होता है मन के द्वारा किन्तु मन को जानने वाला कौन है आत्मा आपसे में अपने मन को जानते हो तो है नहीं मन का जो प्रकाशक है वो मन के द्वारा प्रकाशित तो होगा घट का जो प्रकाशक है दीप वो घट से प्रकाशित होता है नहीं लो ये सबका प्रकाशक सूर्य घट से प्रकाशित होता है मनते है प्रकाश्य मन का साक्षी आत्मा देखो दिया मन मन साक्षी नी आत्मा अप्रवृत प्रवृति ना मानस नानस प्रत्यक्ष विरुद्ध मन आत्मा में प्रवृत्ता नहीं होता है मन सा न मन होते मन विषय नहीं मन तो है आत्मा के द्वारा प्रकाशित होता है मन के साक्षी आत्मा आपके मन में जो इच्छा है सुख दुख है कुछ संकल्प विकल्प है यह आपको पता चलता है या नहीं चलता मालूम होता है मन का प्रत्यक्ष आपको होता है किसके द्वारा साक्षी आत्मा साक्षी चेतना के द्वारा मन का प्रत्यक्ष होता है प्रत्येक आत्मा मन का प्रकाशक है या मन प्रकाशित तो होता है प्रत्येक प्रत्यात्मा के द्वारा मन प्रकाशित है मन का प्रकाशक मन का प्रकाशक कौन है आत्मा आत्मा का प्रकाशक कोई नहीं मन नहीं मन साक्षी नी आत्मा प्रवृत्तिर संभव है तो नहीं होगा मन कहेंगे हनुमान से सिद्ध हो जाए जीव ईश्वर भिन्न एक बर्फ और एक बन्नी एक तरफ बर्फ रखो एक तरफ वन्ही रखो दोनों में धर्म एक में शीत स्पर्श है और एक में उष्ण स्पर्श है शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श ये दोनों स्पर्श विरुद्ध है ना नहीं विरुद्ध दुन। धर्म का जो आश्रय होता है दहन और तुई नहन है बनी बन है नर्फ दोनों विरुद्ध धर्म के आश्रय है ना नहीं विरुद्ध धर्म का जो आश्रय दोनों हुए ये दोनों एक है हो जाएंगे एक है भिन्न है भिन्न है ना नहीं विरुद्ध धर्म का आश्रय होने के कारण दोनों भिन्न है अभिन्न है भिन्न है कौन बर्फ और बनी दहन और तुई क्या क्या दहन और तुहन दोनों भिन्न है कस्मात विरुद्ध धर्म आश्रय विरुद्ध धर्म है एक में शीतस्पर्श दूसरे में उष्णस्पर्श दोनों विरुद्ध है विरुद्ध इसलिए है दोनों एक साथ नहीं रहते हैं एक साथ रहेंगे दोनों यहाँ पुस्तक है लेखन ही है दोनों का विरुद्ध है विरुद्ध नहीं है क्योंकि एक साथ रहोगे दोनों का विरुद्ध होगा एक साथ नहीं रहे तो तो दहन तुहन में एक में उष्णस्पर्श एक में शीतस्पर्श विरुद्ध धर्म के आशय होने से दोनों जिस प्रकार भिन्न है इसी प्रकार जीव ईश्वर दोनों भिन्न होना चाहिए जीव में अल्पज्ञत्व जीव अल्पज्ञ है ईश्वर सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञत्व तो जीव में रहेगा जीव में ईश्वर सर... अल्पज्ञत्व तो रहेगा ईश्वर सर में सर्वज्ञ रहेगा अर्प जन विरुद्ध अविद्धय विरुद्धधर्माश्रय्वादीव भिन्नौ देखने जीवेश्वरोज्ञाद धर्म आधार दहन तोयन वहन तोहने वन तोय वर्प जीवेश्वर भिन्न जीवेश्वर मेंंचित ज्ञा जीव में और सर्वज्ञ तो आदि पश्य सर्वशक्ति मतम अल्पशक्ति जन्म मरण वाला और जन्म मरण रहते ईश्वरे सर्वशक्तिमान ईश्वर जीव अल्पज्ञ है अल्पशक्ति मान और जीव अहंकार वाला है साहंकार ईश्वर निरहंकार विरुद्ध धर्म है जीव ईश्वर में विरुद्ध धर्म आश्रय दोनों भिन्न होना चाहिए इत्यादि अनुमान विरुद्ध है कि चेत अनुमान विरुद्ध होगा अनुमान के लिए व्याप्ति है विरुद्ध धर्म रहेगा जहां जहां वहां वहां भिन्न होना चाहिए यदि सर्वत्र जहां जहां विरुद्ध धर्म है वहा वहा भेद रहे तो जीवेश्वर में भी भेद सिद्ध हो जाएगा विरुद्ध धर्म दर्पण में देखो मुको दर्पण में और मुख प्रतिबिंब और अपने मुख दो में बिल्कुल समान धर्म ही है विरुद्ध धर्म होगा बिल्कुल आपके मुख जी दर्पण दिखता है ना नहीं दर्पण काला काला दर्पण कर दो समान दिखेगा टेढ़ा मेढा दर्पण रखो धर्म बिंब प्रतिबिंब समान हुआ विरुद्ध धर्म हो गया ना नहीं अलग अलग धर्म हो गया अलग अलग धर्म से प्रतिबिंब बिंब से भिन्न है क्या प्रतिबिंब मुख से भिन्न है प्रतिबिंब नाम कोई वस्तु ही नहीं है तो मुख ही दिखता है बिंब से भिन्न प्रतिबिंब है ही नहीं वो बिंब ही दर्पण के माध्यम से दिखता है भिन्न कुछ प्रतिबिंब है नहीं विरुद्ध धर्म होने पर भी भेद नहीं है देखो बताते हैं विरुद्ध धर्म बतौर बिंब प्रतिबिंब बिंब और प्रतिबिंब दोनों में विरुद्ध धर्म है एक में कंपन हो रहा है दर्पण प्रतिबिंब में कंपन दिखेगा और बिंब में विरुद्ध धर्म होने पर भी प्रतिबिंब बिंब से बिना नहीं है तो ये थोड़ा कठिन होता है समझने के लिए उसे दूसरा दृष्टांत देते हैं शब्द शब्द क्या कहा शब्द क्या कहा जोर से बोलो देखो जोर से शब्द बोला धीरे बोला ये कहा रहता आकासे में। आकासे में शब्द आकाश में आकाश में अल्प शब्द रहेगा या बड़ा शब्द रहेगा दोनों रहेगा दोनों रहेगा आकाश क्या बोलो जोर से बोलो देखो ये जोर शब्द हुआ या धीरे शब्द हुआ वो दोनों का आश्रय दो है एक ही एक में कम शब्द रहा एक में अधिक शब्द रहा तो तो आकाश दो हो जाएगा विरुद्ध धर्म होने से आकाश भिन्न हो जाता है क्या और धीरे कहते कभी कभी बहुत धीरे कहते कभी कभी, कभी जोर से कहते विरुद्ध धर्म होने से दोनों का आधार अल्प शब्द हो जोर शब्द हो दोनों का आधार आकाश एक है अनेक तो विरुद्ध धर्म के आश्रय होने से भिन्न हो जाएगा देखो दिया है उच्च मंद शब्द आधार आकाश्य विचारा था उच्च शब्द और मंद शब्द धीरे बोलेंगे तो मंद शब्द से बोलेंगे तो उच्च शब्द ये दोनों उच्च शब्द और मंद शब्द दोनों विरुद्ध है ना नहीं विरुद्ध धर्म का आश्रय आकाश है ना नहीं आकाश होने पर आकाश में भेद होता है तो फिर क्या हुआ विरुद्ध धर्म रहने पर भी भेद नहीं रहा भेद रहा नहीं रहा ऐसे आकाश्य विचारा था जीव में जो अल्पज्ञ तो है ईश्वर में सर्वज्ञ तो है जहा अभेद कहते हैं जिसमें अभेद कहते हैं उसमें अल्पज्ञ तो सर्वज्ञ तो है ही नहीं अल्पज्ञत तो शुद्ध चेतने में है या सर्वज्ञ तो है शुद्ध चेतने में अल्पज्ञत तो भी नहीं सर्वज्ञ तो भी नहीं उपाधि विशिष्ट में ही अल्पज्ञ तो हो सर्वज्ञ तो हो माया विशिष्ट चेतन में सर्वज्ञ और अंतकरण कौन विश्व चेतन में अल्पज्ञ अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व ये धर्म शुद्ध चेतन में है तो विरुद्ध धर्म का आश्रय शुद्ध चेतन हुआ क्या तो शुद्ध चेतना का भेद कैसे होगा विरुद्ध धर्म आश्रय यदि शुद्ध चेतन होता दोनों का भेद होता एक तो पहले विरुद्ध धर्म आश्रय होगा तो भी भेद नहीं होगा बता दिया किंतु विरुद्ध धर्म का आश्रय शुद्ध चेतना है ही नहीं शुद्ध चेतन का भेद कैसे होगा धूम पर्वत में रहेगा निकलता जोर से बनी सिद्ध हो जाएगी बनी की सिद्धि हो जाएगी हृदय में पर्वत में धूम देखा जोर से नीचे से ऊपर निकल रहा है उससे आपको निश्चय हो जाएगा बनी हृदय में बनी का निचय हो जाएगा ना नहीं है पर्वत में धूम दे करके हृदय में बनी का निश्चय नहीं होता है या हो जाता है हो जाता है से किसी गांव में देखा जोर से बनी धूम नहीं खिल रहा है तो ह्रदय में बनने हो जाए ना नहीं एकत्र एक धूम रहेगा तो अन्य किसी बनी होगा विरुद्ध धर्म रहा उपाधि का सोपाधि का अरे भेद सिद्ध करते शुद्ध चेतन में शुद्ध चेतन में भेद कैसे होगा जो जीव ब्रह्म की एकता कहते हैं वो उपाधि वाला में नहीं है शुद्ध चेतन में अभेद है सोपाधि आत्मा में किंचित ज्ञात अल्प ज्ञत सर्वज ज्ञान निरंग निरंकारत्व किसमें सोपाधिक उपाधि बारे में शुद्ध चेतन निरुपाधिक आत्मा में विरुद्ध धर्म भी नहीं भेद भी नहीं एक श्रुति है द्वा सुपन्ना सखाया दो को द्वा हो गया सुपन्ना को सपन्ना हो गया दो को द्वा करने के लिए सूत्र मालूम है किसको सुपान सुलुक पूर्व सवरना छेया डाड्या पर डा हो जाएगा तो दौ होना चाहिए इसको हो गया द्वा सुपर्ण को हो गया सुपर्णा दो सुपन्न पक्षी इत्यादि श्रुति विरुद्ध उसमें एक जीव एक ईश्वर का करके दोनों विरुद्ध हो जाएगा कहते दोनों विरुद्ध वस्तु तो नहीं कहीं बुद्धि जीव का का कहीं सोपाधि रूप रूप लेकर कहा गया इसलिए शुद्ध चेतने में भेदक नहीं है ना, ननु न्यादि श्रुति विरोधे श्रुति विरोध होता है अभेद कैसे होगा जीव ब्रह्म में कहते नहीं ये जो श्रुतिया देते हो तस्या अतत्परत है नो दोनों के भेद कहने में जीव ब्रह्म के भेद कहने में उसका तात्पर्य नहीं है वो एक का एक सोपाधिक बुद्धि और एक जीव ऐसे कह करके कहा और लेंगे तो जीव ऐसा लेंगे तो स्वपाधिक में भेद कहा जाएगा के स्वरूप में शुद्ध चेतन में भेद नहीं है क्योंकि एक श्रुति बहुत है महावाक्य जीव ब्रह्म की एकता बोधक वाक्य तत्म अहम ब्रह्मा अस्मी महावाक्य महावाक्य कहते भेद ब्रह्म निवर्तक वाक्य को भेद भ्रम निवर्तक वेद भ्रम को नष्ट करने वाले वाक्य ही महावाक्य बड़ा नहीं छोटा है किन्दु उसका प्रयोजन महान है ज्ञान हो जाएगा महावाक्य अर्थ तो ज्ञान हो गया तो मुख्य मिलेगा महावाक्य अर्थ तो ज्ञान होते ही और ज्ञान नष्ट हो जाता है मुख्य मिल जाता है महत प्रयोजन होने महावाक्य का तत्व से आदि श्रुतिया भेद बाधित हो जाता है तत्व आदि श्रुति के द्वारा अभेद बोधन करने वाले श्रुति के द्वारा भेद का बाध हो जाता है और इसलिए जो कहा प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा ये भी ठीक नहीं है इसे युक्ति से सिद्ध होता है जब मैं सदरूप हूँ चिद रूप हूँ और आनंद रूप हूँ सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हूँ इसलिए ही स्वरूप ब्रह्मा हूं हम असीम्बुलेंस लोग